यस्त सर्वानि भूतानि आत्मनिर्वाण पश्यति सर्वभूत से चात्मा तत्व इसे मंत्र के द्वारा कहा गया सारे भूतों को आत्मा में देखता है आत्मा से अतिरिक्त तो नहीं देखता है सारे भूत में आत्मा को देखता है सारे भूत नहीं किंतु आत्मा ही है अधिष्ठान आत्म तत्वशुद्ध मात्र है बाकी सारे भूत कार्यक्रण संघात अध्यस्त तो है अध्यस्त तो पदार्थ में अधिष्ठानी सत्य है तो सारे पदार्थ में आत्मा सत्य आत्मा ही दिखता है जिस प्रकार मिट्टी से बना गया घट आदि सब जितने हैं मृद ही है नाम रूप से मिथ्या है सारे भूत अव्यत्त से लेकर स्थावर तीर्ण तक जितने भी हो कार्यकर्ण भिन्न भिन्न है आत्मा अधिष्ठान चिन्ह मात्र से अतिरिक्त तो कुछ नहीं का आत्मा अभिन्न रूप से देखता है आत्मा से भिन्न कुछ ही नहीं और सारे पदार्थ में सारे भूत में आत्मा को ही देखता है अर्थात आत्मा से भिन्न को नहीं देखता है आत्मा से भिन्नता नाम रूप अध्यस्त पदार्थ में अधिष्ठानों को देखता है सारे अध्यस्थ पदार्थों का आत्मा में देखता है आत्मा से भिन्न नहीं अध्यस्थ पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं अधिष्ठान से भिन्न नहीं इसे सारे अध्यस्थ पदार्थों का आत्मा में देखता है आत्मा ही देखता है आत्मा में सब अध्यस्त है सारे भूत में अध्यस्थ पदार्थ में सत्य वस्तु अधिष्ठान ही है जिस प्रकार पट में तंतु ही वास्तव है पट नाम कुछ अलग ही नहीं सारे भूत में नाम रूप से भेद है भिन्न है उपाधि रूप से भिन्न है आत्मा ही एक अद्वितीय सत्य है इसको देखने से ज्ञान हो जाने से ततो न बीजुगु सत्य से घृणा किस के किसक घृणा करने का नहीं है शोकहित तो हो जाता है इमेवा अन्त्राई इस अन्य मंत्र भी कहते हैं यून सर्वाणी भूताने आत्मवारजानता त्र कोह कशोकुप्यत सर्वाणी भूता है यस्मिन का आत्मा अबो अभूत यस् यस्मिन का जिस समय जिस काल में अतः जिस आत्मा में साधक में सारे भूत आत्मा ही हो गया आत्मा ही हो गया सर्प रज्जु रज्जु रूप हो गया सर्प वास्तव्य नहीं था भ्रांति से दिखता था रज्जु देखने पर रज्जु ही दिखती सर्प नहीं रहा तो सर्प रज्जु रूप में दिख रज्जु हो गया रज्जु हो गया क्या रज्जु क्या हो जाएगा राज्य तो पहले से ही इसी पे क्या सारे भूतों को अलग अलग देखता था उपाधिक रूप का नाम रूप कर सत्य मान करके जो ज्ञान हो जाता है आत्मा ही हो गया आत्मा एवं अभूत आत्मा ही हो गया था आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ नहीं रहा मिथ्या बुद्धि उनसे वास्तव तो है ही नहीं दिखने पर भी है ही नहीं ऐसे किसको होता है जो ज्ञान हो जाता है तत्र को मोह क एक तो अनुपष्यता जिसको इसे ज्ञान हुआ एकत्व अनुपश्यत एकत्व का जो साक्षात्कार कर लेता है अनुपश्चात आचार्य उपदेश के बाद साक्षात्कार हो जाता है तस् आत्मने अथवा तस्मिन् साधक काले उसी साधक में अथवा उसी समय में तो मोह क शोक शोक मोह कहाँ है कहा? या किम सदा आक्षेप में एक किम सदा प्रश्न में होता है क आगछती कौन आ रहा है ये प्रश्न है तो और कभी आक्षेप होता है कोई कहेगा यहाँ मैं भोजन करने लेता हूँ तो डांट करके तो यहाँ कहाँ भोजन करना था मैं यहाँ आसन लगा दो यहाँ कहाँ आसन लगाना यहाँ कहाँ लगाना मतलब यहाँ नहीं तो ये काम आप कर लो मैं कैसे करूँगा मैं कैसे कर मतलब मैं नहीं करूँगा ये अर्थ है ये आक्षेप में भी कीमत प्रयोग होता है यहाँ कौम हो कह शो कह शो कमोक क्या है अर्थात तो मोह शोक है ही नहीं एक तो साक्षात्कार हो जाने पर अज्ञान अनिवृत्त होता है तो अज्ञान के कारण शोक मोह कैसे होगा अर्थात तो हो नहीं सकता है एक तो ज्ञान से दुख शोक मोह के अत्यंतिक अनिवृत्ति हो जाती कारण के साथ कारण अज्ञान भाषा में यमिन कालेमिन कामिन काले यथोक् आत्मनिभा जिस समय अथवा तो जिस आत्मा में साधक में जो अधिकारी है जिसक साधक में ऐसे आए सारे भूत आत्मा ही हो गया शब्द से तो सुन लेते समझ लेते किंतु तो अलग अलग दिखता है जब साक्षात्कार हो जाता हो, वो देखता आत्मा ही है और कुछ नहीं सब आत्मा ही हो गई इसलिए जिस समय होता है जिस समय ऐसे अभ्यास करते करते जब मिथ्या तो बुद्धि मिथ्या मिथ्या पदार्थ में सत्य बुद्धि है तो प्रपंच दिखता है उसमें सत्य तो बुद्धि है मिथ्या में जो सत्य तो बुद्धि वो नष्ट हो जाती है आत्म साक्षात्कार तो होने पर और आत्मा ही वास्तव्य है पट दिखता है विचार नहीं करने से पटर नाम रूप कहते हैं लेकिन तत्व तो को अलग कर देंगे तो पटर कहाँ रहा ना नाम शब्द है ना रूप है इसी प्रकार सर्वत कार्य में कारण से अलग कार्य का कोई रूप है ही नहीं है अतिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्थ्य का कोई रूप है ही नहीं राज्य में सर्प तो दिखता है किन्ज्जु नहीं रहने पर सर्प नहीं दिखता है रज्जु नहीं देखे ढाक दिया तो सर्प नहीं दिखता है तो सर्प नाम को कोई वस्तु राजु से बिना है ही नहीं ये अन्य व्यतिरिक्त से निश्चय होता है सुवर्ण तो से भूषण बहुत बनाए सुवर्ण से अतिरिक्त कोई भूषण है ही नहीं, नहीं तो सोना ही है नाम रूप सब अलग होने पर भी भूषण सब शुभ नहीं है घटर सराव हांडी आदि कुछ बहुत बनाते हैं तो भी सब मिट्टी ही है ऐसे ज्ञान हो जाने से संपूर्ण भता आत्मा ही हो गया तो हंसो ही नहीं तान एव भूतानी सर्वाणी तान एव भूतानी पूर्व मंत्र में कह दिया था उसी भूत अव्यता स्थावरंत भूत सर्वाणी सब कुछ जितने भूत आत्मा ही आत्मा कैसे परमार्थ आत्मदर्शनाथ आत्मदर्शनार्थ अपने को तो सब जानते में हूँ परमार्थ जो आत्मा है व्यापक विभु अब ब्रह्म अभिन इसका साक्षात्कार हो जाने से तो आत्मा भूत आत्मा ही हो गया आत्मा समृद्ध आत्मा ही हो गया आत्मा तो पहले से था सुवर्ण भूषण जितने बनाने पर ही है किन्दु भूषण नाम रूपों को देखते सुवर्ण को नहीं देख पाते और सुवर्ण को जब समझ लिया सुवर्ण साली अलग कोई नाम रूप है ही नहीं सोना ही है सोना को पृथक करके देखेंगे और कुछ नहीं है मिट्टी से पृथक करके देखेंगे घटनाम कोई वस्तु है ही नहीं मिट्टी ही है ऐसा यथा परमार्थ आत्म ज्ञान हो जाने से सारे भूत नाम रूप मिथ्याय बाकी सब रूप आत्मा एवं भूत आत्मा ही हो गया परमार्थ वस्तु बीजानत जिसको ऐसे परमार्थ वस्तु का ज्ञान हो जाता है इस साधु का साधु को शोक मोह नहीं हो सकता है तत्र का तो तस्विन काले तत्र आत्मनिवा उसी समय जब ज्ञान हो जाता है साधन काले में नहीं ऐसे जब ज्ञान हो जाता है अहम अस्म परम ब्रह्म और मेरे मत किंच नास्ती अन्य कोई भी है नहीं ऐसा जो साक्षात्कार संशय विपर्य रहित तो ज्ञान हो जाता है उसी समय अतः तत्रात्म ने ऐसे साधक में ज्ञान में को मोह क शोक शोक मोहत तो अज्ञान से होता है ज्ञान से अज्ञान नष्ट होने पर शोक कैसे शो होगा टीका में निरतिश आनंद स्वरूप अतय दुखापृष्ट आत्मा अजानत शोक भवती निरतिश आनंद स्वरूपम आत्मा आनंद स्वरूप है अरे जितना आनंद है सबसे बढ़ करके अतिशय उसे है नी निर से नास्ती अतिशय स्वास्थ स्वनिरशय निरतिश निरति जो आनंद जितने आनंद है सब विशे से विशेष सुख सुतिश किंतु आत्मस्वरूप आनंद निरतिशय है अन्य सुख की इच्छा होती है जितने सब वस्तु की इच्छा करते हैं सुख के लिए सब वस्तु प्रिय है सुख भी प्रिय है किंतु सुख स्वभावतः स्वरूपतः प्रिय नहीं अपना सुख प्रिय है अन्य सुख प्रिय नहीं अन्य को सुख मिले तो अपने को कोई नहीं मतलब तो जहाँ विषय में सुख साधने में विषय सुख में प्रेम है वह आत्मा के लिए आत्मा के कारणों प्रिय प्रिय है और आत्मा में जो प्रेम है अन्य के लिए नहीं है तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम नहीं आत्मनि आत्मा में प्रेम, प्रेम अन्य के लिए नहीं है तो परम तेना परमानंदता आत्माना इसलिए आत्मा में जो प्रेम है परम प्रेम अन्य में जितने स्नेह है वो आत्मा में स्नेह के अधीन आत्मा के लिए प्रेम जो होता है उसके कारण अपना सुख साधन में प्रेम है अन्यत्र जो प्रेम है वो आत्मा के लिए किन्दु आत्मा में जो प्रेम है अन्य किसके लिए नहीं है आत्मा सबसे आनंद रूप है नृत्य से आनंद नित्य परिपूर्ण आनंद रूप आत्मा ही है विषय से सुख मिलता है इसे भ्रांति होती है विषय से विषय भोग करने पर अंतकरण में जो चांचल्य है वो नष्ट हो जाता है थोड़े अंतकरण शांत हो जाता है स्थिर हो जाने पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है जैसे जल में कंपन है तो चंद्र का आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा महिला है कंपन है तो जब महिला हट गया कंपन स्थिर कंपन नहीं जल स्थिर हो गया तो साफ प्रतिबिंब दिखता है विषय प्राप्त करने पर अज्ञानी मान लेता है कि बहुत मुझे प्राप्त हो गया बड़े जो पहले प्राप्त करना चाहता था मिल गया तो अंतकरण में जो चांचल्य वासना है इच्छा है जितने जितने इच्छा है इतने इतने चांचल्य है कोई विषय प्राप्त होने पर थोड़े समय इच्छा समाप्त हो गई चांचल्य समाप्त हो गया, गया। शांत हो जाने पर अंत कर्ण परिपूर्ण आनंद रूप ब्रह्म का उसमें थोड़ा प्रतिबिंब हो जाता है उसको आरप करते विषय से हमको सुख मिला बिंब रूप परिपूर्ण आनंद है उसका थोड़ा प्रतिबिंब को ही सुख शब्द से कहते हैं और परिपूर्ण आनंद बिंब रूप और निरति आनंद स्वरूपम उसमें दुख का संबंध है ही नहीं अतव दुखास्पृष्टम दुख से असंबद्ध जो विषय सुख है वो दुख संबद्ध है दुख से प्राप्त होता है सुख के बाद दुख होता है सुख प्राप्त हो गया नष्ट हो जाएगा सुनकर करे के उस समय भी दुख लगता है कोई सुख साधन प्राप्त हो गया बड़े आनंद है उसी समय सोते थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा कल को नहीं मिलेगा तो दुख हो जाता है दुख संबद्ध है जितने विशेष सुखों किंज निरति से आनंद स्वरूप है दुख अस्पृष्टम दुख असंबद्ध है वही आत्मा ही है उसको नहीं जानने वाले को ही शोकम होता है अजानत अज्ञान से ही शोक होता है शोक कैसो तो अभिनय कर दिखाते हैं हा हतोहम नमे मैं पुत्र क्षेत्रमिति न मैं हा मैं मर गया ना मेरा पुत्र है ना मेरा क्षेत्र जमीन है घर नहीं है कोई नहीं है ऐसे करे दुखी होता है ततह पुत्र कामेते फिर चाहता है फिर पुत्र के लिए जाया में सन हो ये सब इच्छा करता है पुत्र वित्त पत्री गृह इच्छा करता है तदर्थम देवता आराधना आदि जी कृषि धन कमाना चाहते है देवता आराधना पूजा आदि करना चाहता है ये सब करता है न तो आत्मयकत्व पश्यती जब कुछ इच्छा करता है इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न लौकिक कर्म करता है याग आदि वैदिक कर्म करता है उपासना भी करता है करके उसके फल प्राप्त करेगा किंतु अपना स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है न तो आत्मेकत्व पश्चिता आत्मा नेकत्व एक ही आत्मा है सर्वत्र व्यापक हो करके इसको नहीं जान पाता है देह भिन्न भिन्न है और देहक में आत्मबुद्धि करके में, में करके देह में परिचिन्न आत्मबुद्धि करके सुख दुख प्राप्त करता है सुख प्राप्ति के लिए दुख परिहार के लिए प्रयत्न करता है कर्म करता है फिर कर्म प्रभु करता है तत्व अन्य व्यतर का अभियान शोकाधिर अविद्या्यवाद जब ज्ञान हो जाता है शोकमो नहीं है ज्ञान होने पर होगा। ज्ञान नहीं हो तो शोक मोह है और ज्ञान होने पर शोक हो नहीं है इस अन्य व्यतरक से निश्चय होता है जब तक अज्ञान है तब तक शोक मोह अज्ञान निवृत्ति हो गया तो शोकमोह नहीं अज्ञान सत्य शोकमो सत्व अन्वय अज्ञान अभाव शोक महाव अन्य वितर काभ्याम शोकाधिर अविद्या अवधारणातः कार्य का अनुभाव तो निश्चय होता अन्य व्यक्तर के द्वारा युक्ति से मिट्टी हो तो घटा बनेगा मिट्टी नहीं हो तो घटा नहीं बनेगा सकल कारण स्थिर स्थित होने पर भी मिट्टी लाएंगे तो घटा बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा मृत सत्य घट सत्व हो गया मृद भावे घटा भावे हो गया व्यतिरिक तो मिट्टी घट का कारण है इसी प्रकार कोई कहते गधा अस रासव भी घट का कारण होगा रासव से मिट्टी लाया लाकर घट बनाया रासव सत्य घट सत्यम और रासव अभाव रासव गधा जी चले जाएगा तो कुलाल घट बना सकता है तो भावे घटा भाव हुआ नहीं हुआ व्यभिचार हो गया यदि रासव घट का कारण होता जैसे मिट्टी के बिना घट्ट नहीं बनता है जैसे गधा नहीं रहे तो घट नहीं बनना चाहिए बन जाता है इसलिए गधा घट का कारण नहीं है व्यतिरिक्त का व्यविचार हो गया अन्य व्यतिरिक्क सहचार से कार्य का भाव निश्चय होता है मिट्टी रहने पर घट बनता है अन्य हुआ व्यतिरिक्त हुआ मृद अभाव घटा भाव किंतु व्यतिरिक्त व्यविचार हो गया राष्टभ भी घट बन जाता है रासव भाव है घटा भाव नहीं हुआ रासव नहीं रहे तो घटा बन जाता है व्यक्त के वे विचार हो गया इसलिए रासव गधा घटका कारण नहीं है क्योंकि मिट्टी घटका कारण जिस प्रकार कार्य कांड भाव निश्चय होता है इसी प्रकार अविद्या है तो शोक मोह हो होता है अज्ञान के कारण स्वरूप निरतृत् से आनंद स्वरूप को जब जान लेता है शोक मोह ही नहीं तो शोकम हो गया अविद्या कार्य शोक आधे अविद्यावधान निश्चय होता है मूल अविद्या है कारण मूल अविद्यावृत्ति एवं शोक आधे आत्यंतिक निवृत्ति शोक मोह के निवृत्ति करने के लिए उसका कारण अविद्या मूल अविद्या उसकी निवृत्ति होनी चाहिए ब्रह्म विषय का ज्ञान स्वरूप के ज्ञान में मूल अविद्या उसके निवृत्ति से ही शोक मोह के आत्यंतिक निवृत्ति होती है यही विद्या का फल ज्ञान का फल है और शोक मोह थोड़े समय नहीं हुआ लीन हो गया इतने मात्र से नहीं सुरश्रुति अवस्था में शोक मोह नहीं रहता है केवल अज्ञान रहता है सुरश्रुति अवस्था में अंतकर्ण अंतकर्ण के सुख दुख जागृत काल में जितने सुबासना अज्ञान में अंतकर्ण में रहा अज्ञान भी अंतकर्ण भी अज्ञान में लीन हो जाएगा अंतकर्ण भी अज्ञान में लीन हो जाता है लय उस समय शोक मोह तो नहीं है किंतु तो आगे जागने के बाद तुरंत ही शोक मोह आरम्भ हो जाता है इसलिए सुसुति काल में शोक मोह अज्ञान वो सब अज्ञान में लीन हो जाते हैं लय होता है केवल आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती क्योंकि अज्ञान रहता है ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती है अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान चाहिए और ज्ञान निवृत्त हो जाए तो अज्ञान कार्य शोक मोह का आत्यंतिक अभाव हो जाएगा और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई जैसे कोई पेड़ ऊपर ऊपर काट देते हैं, फिर निकलता है फिर काटते फिर निकलता है अरे बीज हट हड्डिया कारण तो पेड़ फिर नहीं होगा इसी प्रकार अविद्या है मूला विद्या कारण सुश्रुतियाँ भी रहता है रहती अज्ञान रहता है तब तो जागृत में सपन में फिर आता है फिर सो जाता है जागृत काल में सपना काल में विषय सेवन करता है सुख भोग करने के लिए बहुत पर्याप्त तो विषय सेवन करता है विषय सेवन करके अपने को धन्य मानता है बड़े सुखी हो जाता है मानता है किंतु विषय सेवन करते करते थक जाता है थक जाने के कारण शांत होकर भी सो जाना पड़ता है सब छोड़ करके विषय से यदि सुख मिलता है तो क्यों सोते हो विषय सेवन करते रहो क्यों सो जाते हो कोई भी नहीं सोएगा नहीं खाली विषय सेवन करता रहेगा जितने विषय चाहे सब प्राप्त तो हो और सोना नहीं, नहीं चलेगा पागल हो जाएगा दवाई खाते सोने के लिए निद नहीं लगता तो। सो जाता है थक जाता है विशेष सेवन से, से इंद्र थक जाती है सो जाने पर जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद विशेष सेवन करके प्राप्त नहीं होता है विशेषण से, से प्राप्त होता तो कोई सोता नहीं सोना पड़ता है तो सुसुप्त अवस्था में कोई भी विषय नहीं है विषय नहीं पर ही आनंद क्या है बाह्य विषय के सेवन विपरीत ग्रहण भ्रांति है सुश्रुति अवस्था में आवरण केवल रहा स्वरूप का अज्ञान तो रहा किंतु भ्रांति नहीं रही है भ्रांति नहीं होने मात्र से सुश्रुतिवस्था में शांत होकर रहता है एक अग्रहण अज्ञान और एक ब्रह्म ज्ञान भ्रांति विपरीत अन्यथा ग्रहण सुश्रुति अवस्था में अग्रहण अज्ञानते है किन्दु अन्यथा ग्रहण भ्रांति नहीं है जागृत सपने में अज्ञान भी है और विपरीत ज्ञान भी है विपरीत ग्रहण जागृत सपने में है इतना भाव मात्र से सुरस्वती में बहुत शांति मिलती है अज्ञान रहने पर भी और अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो शोक के अत्यंतिक निवृत्ति होती है सुश्रित अवस्था में शांत होकर रहता है फिर जग जाता है तो इतने लय मात्र तो सुश्रृति अवस्था में इतने मात्र से शोक BON मह अनाश नहीं होता है शोक के आत्यंतिक निवृत्ति तो ज्ञान का फल है अविद्या मूल अविद्या की निवृत्ति और मूल अविद्या की निवृत्ति होने से उसके कार्य शोक महादि के आत्यंतिक निवृत्ति ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का फल है शोकस मोहस् वाष में दिया शोक से काम कर्म बीजम अजान तो भवती शोक मोहस् काम कर्म का काम कर्म बीजम काम कर्म का कारण है काम कर्म का बीज कारण है काम कर्म बीज कामकर्म शोक मोहनिवृत्त आपाद्याय अभिज्ञावृत्त निश्चय शोक काम कर्म बीज काम कर्म काम कर्म बीज है काम कर्म भी उसका कारण कामना इच्छा और कर्म करता है ये ही एक ने एक ने काम कर्म बीज जिसका है शोक मोह का बीज कारण गा काम कर्म कामना और कर्म है उनसे शोकमो होता है अज्ञान के कारण वो काम कर्म बीज ही शोक मोहन से भी कुछ कामना करता है शोक निवृत्ति के लिए कर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए ये सब परस्पर सापेक्ष जब तक अज्ञान है तब तक शोक मोह है अज्ञान तो भवती अज्ञान से ही होता है जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो कम शोकमोह शोक मोह में मोह शब्द को कहीं कहीं अज्ञानी भी कह देते टिप्पणी में दिया मोहस्य से विपरीत तो पक्षे मोह को यदि भ्रम ज्ञान मोह भ्रांति है विपरीत तो ज्ञान विपरीत ज्ञान मोहन से अज्ञान से भ्रांति होती अजानत कहा तो, तो अज्ञान तो हो जाएगा किंतु मोह को अविद्या मानेंगे तो फिर अविद्या अजान तो कैसे होगा अज्ञान ज्ञान अविद्या एक तो अविद्यापक्षेतु ज्ञाना भाभा स्वरूप के ज्ञान नहीं होने से अविद्या रहती है अविद्या से शोकमोह होता है शोकमोह भवती जो कहा है अविद्या से होता है अवतिष्ठते जब तक अविद्या तो है तब तक शोकमोह रहता है और जब है। फिर उत्पन्न हो जाता है तो ज्ञान होने पर अविद्या की निवृति होती अविद्यावृत्ति कारण की निवृत्ति से शोकम के निवृत्ति हो जाती है न तो आत्मिकत्व विशुद्धम गगन उपम पश्यत आत्मिकत्व जो गगन के आकाश के समान सब के अंदर भार एक है अत्यंत शुद्ध है आत्मतत्व आकाश जैसे के जैसे किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है आत्म एक अद्वितीय आत्मतत्व चिद्रूप है अत्यंत शुद्ध असंग है आकाश के समान सर्वगत नित्य है इसको जो जान लेता है उसको शोकमोह नहीं होता है को मोह कहशो कती शोकमोहर अविद्यार आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात्म कारण से संसार से अत्यमेव्छेद प्रदर्शित होती कोह जो क शोकमोह दोनों को आक्षेप किया शोकमोह दोनों नहीं हो सकते है जो कि अविद्या का कार्य है अभिद्या अविद्या का कार्य शोक मोह मोह है ब्रह्म ज्ञान होता है ये शोक मोह दोनों अविद्या का कार्य हो दोनों का आक्षेप करने से असंभव प्रदर्शनात्थ आक्षेप करके असंभव हो कहाँ हो सकता है नहीं हो सकता है शोक मोह नहीं हो सकता है शोक मोह अविद्या कार्य असंभव तब होने से कब होगा यदि कारण रहेगा तो कार्य असंभव कैसे होगा कारण रहेगा तो कभी कार्य हो जाएगा और शोक का आक्षेप किया तो शोक मह बिल्कुल हो नहीं सकता है असंभवता हो हो तो, भी, भी असंभव तो असंभव होगा कारण की निवृत्ति हो जाए तो कारण अविद्या से शोक में होकर आक्षेप किया से असम्भव प्रदर्शन कराया और असंभव होगा तभी यदि कारण की निवृत्ति हो जाए इसलिए संसार की निवृत्ति कारणस्य से न सह कारण अज्ञान अज्ञान के साथ संसार का अत्यंत व्यवच्छेद ज्ञान से ज्ञान से संसार का अज्ञान के साथ अज्ञाने मूल कारण मूला विद्या सकारण से संसार से अत्यंत उच्छेद होता है ज्ञान से यही श्रुति के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया आगे योयम अतितेर यतीत मंत्र योयम अतितेर आत्मा सैन रूपण कि लक्षण इतिहा अय मंत्रोय अतितेर मंत्रे उत आत्मा पूर्व मंत्र में सब कहा गया आत्मा है जो आत्मा के ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती शोक मोह का अभाव हो जाता है वह आत्मा सस्व रूपण किम रक्षण स्वर्प उसका क्या स्वरूप है कैसे निरुपाधि का स्वरूप किस प्रकार आत्मा जिसके ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति शोक मोह का अभाव होता है जिसके अज्ञान के काण संसार आत्मा क्या स्वरूप है इतहा अय मंत्रुक्रम कायम व्रण मसना भीरम शुद्धम पापबिद कविर्मनि पिभूषय था तथ्यतुर्थन व्यद धा साती साम स्यगात स आत्मा परियगात पर व्यात सारे सबरफवा सा परियघात परत गतवान्ुक्रे शुक्र शुद्ध अकायम अव्रणम काय नहीं व्रण भी नहीं काय नहीं शरीर अकाय का तो शरीर रही था अवृम अस्नाविरम उसे व्रण नहीं स्नावा शिरा भी नहीं ये अवृणम अस्नाविर ये व्रण और स्नावा शिरा ये सब स्थूल शरीर में है अभ्रणम अस्नाविर कह करके स्थूल शरीर का निषेध कर दिया अव्रण अस्नाविर के द्वारा स्थूल शरीर निषेध करने से अकायम का था काय रहता शरी रही तो अकायम से सूक्ष्म का निषेध किया अकायम तो सूक्ष्म शर्र रहता अभरणम स्नावर कह करके कह करके सूक्ष्म स्थूल शरीर का निषेध किया गया आगे पीछे शुद्धम शुद्धम का मर रहित कारण शरीर रहित शुद्धम कह करके अपाप विधम पाप पुण्य संबंध रही था शुद्ध है अपाप विद् कहा पाप पापन्न रहित है कवि कांतदर्शी ज्ञान सर्प सब को प्रकाश करता है मनुष्य ही मन केिता इश्यत, परिभू परित होवती परिभू सब्र होता है और स्वयंभू सबके ऊपर है सब के ऊपर होता है जो ऊपर होता है स्वयं ही होता है सर्वआत्मके है स्वयंभू यथा तथ्यथ अर्थान व्यदातः शाश्वती व्य सम्य समाये सम्वत्सरा देवता शाश्वत नित्य उनको यथा आ था तथ्य तो अर्थान व्यदार यथार्थ योग्य कर्म फल का विभाग किया किसका क्या कर्तव्य किस कर्म का क्या, क्या फल जितने कर्म करते स्व कर्म फल देता है परमात्मा और जो सम्भस देवता अग्नि इंद्र वरुणा अभावादी है उनके कर्म विभाग करके देता है कर्तव्य तुमको क्या कर्म करना है वही परमात्मा है के सब को अपने कर्तव्य पथ देता है कर्तव्य देता है कर्मफल भी बांटता है भाष्य में सब स का तो अह कौन है यथोत आत्मा जो आत्मा कहा गया यथोत आत्मा परियत परि और अगात परि है अव्य समन्ता अगाध गाध गतवान गत इन धातु को गध गतवान व्याप्त है वर्तमान सर्वत्र व्यापक है आकाशवत व्यापी आकाश जैसे सर्वव्यापक इस प्रकार आत्मतत्व तो व्यापक है सपर्य का तो कहते व्यापक आगे शुक्रम का शुद्धम शुद्धम का ज्योतिषमत दीप्तिमान प्रकाशमान स्वयं प्रकाश है प्रकाश स्वरूप आत्मा अकायम का तो अशरी हो शरी रहित यहाँ शरीर रहित थे स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से रहित अलग अलग अव्रणम स्नाविर कह करके स्थल शरीर का निषेध करेंगे इसलिए अकायम का अर्थ लिंग शरीर वर्जित अकायम का अर्थ शरीर हो अविद्यमान शरीरम ये शरीर कौन सा शरीर लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर उसका नहीं है पाँच ज्ञानेन्द्र पाँच कर्मेंद्र पाँच प्राण व्रंथ गण मिलकर सूक्ष्म शरीर आत्मा का ये शरीर है नहीं सूक्ष्म शरीर वर्जित है अप्रनम अस्नाविर कह करके स्थूल सर का निषेध किया गया अस्नाविर अवृका तो अक्षतम व्रण होता है क्षत होता है शरीर में कट गया पोढ़ा निकला अवृम कह कर अक्षत तो कहसे स्थूल सर रहित तो अस्नाविरम स्नावा का शिरा यमें नद्यंत तद अस्नाविरम स्नावा है तो स्नावि स्नाविरम स्नावा नहीं तो अस्नाविरम टीका में स्नु स्नु प्रचरण धातु स्नु स्नावयंती शरीरमी स्नावा शिरा स्नावयती शरीर स्नु धातु गतिबुद्धि गति करके चलाते अथवा नाड़ी द्वारा रक्तादी धातु को चरण कराते हैं स्नावा शिरा जिस समय वो स्नाविरा बनेगा और ये अस्नाविर कौन से नहीं है अव्रणम अस्नावीरम इत्याभ्याम व्रणम अस्नावीर इसी दो शब्द के द्वारा स्थूल शरीर का प्रतिषेध किया गया असूक्ष्म का प्रतिषेध कैसे किया गया और कायम कह करके आगे शुद्धम काते निर्मलम मल रहितम सबसे बड़ा मले अविद्या निर्मलम निर्गतम मले इसम अविद्या मल रहितम अविद्या है कारण शरीर अब शुद्ध कहकर के निर्मल कौन से कारण शरीर का प्रतिषेध हो गया तो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर तीनों शरीर आत्मा में नहीं है तो इसलिए अपाप विधम पाप से संबद्ध नहीं पाप शब्द से केवल अधर्म नहीं धर्मा अधर्मा आदि पाप परिजितम जो मुमुक्ष है उसके लिए अधर्म जिस प्रकार बंधन कारण पुण्य भी बंध का कारण है पुण्य पाप दोनों के पाप शब्द से ले लेते हैं धर्माधर्मादि पापवरजित शुक्रम इत्यादी वचासी पुंग शुक्रम अकाय आवरण अस्नावीर शुद्धम अपापिद्धम यचे नपुंसकिंग सब सपुलिंग में कहा गया आजे कबेरी मनुष्य पर भी पुलिंग है इसलिए बीच में जो शुक्रम इत्यादि पद है नपुंसक है केवलिंग उनको पुलिंग तो ना परिणाम करना चाहिए परिणय परिणानी उसके परिणाम करना शुति सौ में श्रुति में ऐसा लिंग नियम नहीं कहीं कुछ प्रयोग कर दिया इसलिए पुल्लिंग अर्थ करना क्योंकि उप, उपक्रम में सप्रयोगात स सत्पुलिंग में नपुंसक तो तद तो तो तो तो बनता सप्रयोगात उपक्रम्य अंत में पुलिंग में उपसार किया गया कबीर मनीषी इत्यादि ना पुल्लिंगत्व तो उपसाराथ उपक्रम में पुल्लिंग उपसार में पुल्लिंग इसलिए मध्य में जो नपुंसक है शुक्रमितादि उनको भी पुल्लिंग अर्थ करना पुल्लिंग अर्थ परिणाम करेगी सपरमात्मा शुक्र अकाय आवरण अस्नावीर शुद्ध अपाप विद्य है इसे अर्थ करना है कवि ही क्रांतदर्शी सार्वत्रिक कुंग शब्दे अच्छी धाते कवि बन जाए क्रांतदर्शी सार्वद्रिक टीका में दिया क्रांतम अतिक्रांतम क्रांतम नष्ट उपलक्षणम भूत भविष्य वर्तमानदर्शी क्रांत कार्य अति क्रांतम नष्ट नस्ट नष्ट ये उपलक्षण नष्ट केवल नहीं भविष्य को भी वर्तमान को भी सबको जानने वाला जो क्रांतदर्शी क्रांत को देखने अतीत को जानने वाला तो भूत भविष्यत तो सब सबको जानने वाला सर्वज्ञ है ज्ञान स्वरूप है सबका प्रकाशक है सर्वद है सबका प्रकाशक नान्य अतोस्त दृष्टि इत्यादि श्रुत है श्रुति कहते आत्मतत्व से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मन्ता है ही नहीं अनेक शर्म में जो दृष्टा श्रोता मन्ता अलग अलग लगते हैं वह आत्मतत्व से भिन्न नहीं है आत्मा ही है जिस प्रकार एक आकाश सब के शरीर के अंदर बाहर स्थित है इसी प्रकार एक ही आत्मा सब के शरीर में अंदर है बाहर है सर्वत्र विद्यमान है वही आत्मा ही शरीर के अंतकर्ण के संबंध से दृष्टा रूप से दिखता है एक ही आकाश जिस प्रकार सब के अंदर है एक ही आत्मा सब के अंदर है तत्त अंतकर्ण विचिट होकर के अलग अलग देह में अलग अलग दृष्टा लगता है अंतकर्ण भिन्न होने पर भी देह के भेद होने पर भी आत्मा का भेद नहीं अद्वितीय आत्मा जिस प्रकार अनेक घड़ा में आकाश है घड़ा अनेक हो तो घटाकाश अनेक हुआ घट मठ गुहा भिन्न भिन्न है तो घटाकाश मठाकाश गुहाकाश ऐसे शब्द प्रयोग करने पर भी आकाश एक है इसी प्रकार आत्मा एक ही है अनेक सर्ज में अनेक अंतकरण के संबंध से अनेक दृष्टा श्रोता मनता ऐसा व्यवहार होता है किन्द आत्मा एक है श्रुति कहते नान्यो अतोत् दृष्टा अतः आत्मनः अन्य दृष्टा श्रोतामता कोई है नहीं एक ही आत्मा ही अलग अलग अंतकने अलग अलग, अलग दृष्टा ऐसे लगता है होता नहीं अलग अलग इसलिए जहाँ जो दृष्टा श्रोता मनता अलग जीव दिखते हैं श्रुतीकृति अतः आत्मन अन्य नास्ती आपके सर्व से भिन्न कोई नहीं है एक कि आप स्वरूप व्यापक है शुद्ध चिद्रूप है आपका प्रतिबिंब ये आपके शरीर जिसको मानते उसी अंतकण में भी है सबके अंतकण में भी है प्रतिबिंब आने के होने पर भी बिंब भी रूप आत्मा एक है जैसे स्वप्न में जितने दिखते हैं आपसे भिन्न कोई नहीं है इसी प्रकार जागृत में जितने सब दिखते हैं बिंब रूप चेतन आप आत्मा से भिन्न कोई नहीं है कविमनीषी आया मानसा ईशिता मानके ईशिता के धातु से बनता ईशिता ईश गति हिंसा दर्शन से ईशिता ईश्वरे मन का शासन सर्वज्ञरित सर्वज्ञ ईश्वर वो है ईश्वर सर्वेश परी भवती परिभू परी भवती परी का उपरी सब के ऊपर है थी। भवती परिभू परिभु स्वयंभू स्वयमव भवती दि स्वयंभू तो सबके ऊपर कहेंगे तो सबके ऊपर परमात्मा नीचे परमात्मा से भिन्न हो जाएगा इसलिए कहते साम यती योती स सर्व स्वयमव भवती थी स्वयंभू जिनके ऊपर है और जो ऊपर है एक ही स सर्व आत्मा से भिन्न कुछ नहीं सर्व स्वयंव भवती अन्य किसके बिना स्वयं ही स्वयं सिद्ध स्वरूप है सर्प ज्ञान से दिखता है किंतु रज्जु तो स्वयं है इसी प्रकार ज्ञान हो नहीं हो रज्जु है ही सर्प तो रज्जु के अज्ञान से दिखेगा रज्जु ज्ञान होने पर नहीं इसी प्रकार स्वयं वह भवती वास्तव स्वरूप है ऊपर नीचे वाय डाय आगे पीछे जितने कुछ है आत्मा हे ब्रह्मईदू इद ब्रह्मश्रुति कहति स्वयं भवती थी स्वयं भवती बाकी जो दिखते हैं नाम रूपातिपाधि के कारण भिन्न भिन्न दिखते हैं वास्तवस्वरूपिद्रूपात्मा स्वयम वे भवती स्वयंभ स स्वयं नित्य मुक्तरो स नित्य मुक्त या था तथ्यतः सर्वज्ञ होने के कारण किसने क्या कर्म किया किस कर्म का फल किसको कब मिलेगा वो तो परमात्मा जानते हैं कोई सोचते हैं कि हम छिपा करके पाप कर्म कर देंगे तो परमात्मा को कौन छिपा सकता है जैसे कर्म जिसने किया उसी कर्म के फल इसी प्रकार उसको समय पर मिल जाता है जब कुछ दुख मिलता है समझ लेना ये अपने पूर्व किया हुआ पाप कर्म का फल आया अपने किया है अपने भोगना पड़ेगा खुश होकर भोग कर लेना है किस दोष देने का नहीं अपने उपार्जन किया अपना ही अधिकार है बस अन्य धन संपत्ति में किसका अधिकार हो सकता है पुण्य पाप में किसी का अधिकार नहीं पूरा पूरा अपना अधिकार ना चोर ले सकता है ना राजा कर लगाएंगे कुछ नहीं पुण्य पाप को अपना ही है यह पल भोगना पड़ता समय आने पर भोगना पड़ता है परमात्मा सर्वज्ञ है सर्वज्ञ होने के कारण जी इतने अनंत जीव है किसने क्या कर्म किया सब जानते अपने अनु कर्म के अनुसार ही फल मिल जाता है सर्वज्ञ होने के कारण यथा तथा भाव यथातथ्यम यथा तथा वेद उसके भाव तस्य भाव से हो गया यथातथ्यम तस्मा यथाभूत यथा, यथा तथ्य और कर्म फल साधन तो अर्थान कर्मफल कर्म, कर्म कर्म का फल और उसके फल प्राप्ति के लिए साधना सब देते अर्थान अर्थान विभजित कर्मफल भी देते हैं और कर्तव्य भी, भी किसको क्या करना पड़ेगा करने के लिए जो जिसके लिए लगा है परमात्मा ने वही कर्म करेगा बाकी कभी कहेगा हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं वायु इंद्र आदि सूर्य चंद्र आदि समर्थ होने पर भी उनको लगा दिया का कर्म में वही करना पड़ता है कोई नहीं कर सकता कब तक तो ऐसे करते रहेंगे सूर्य भगवान कहेंगे ऐसे अस्त अस्त कब तक तो करेंगे जब तक तो प्रार्थ है तब तक तो करना पड़ेगा आगे पीछे नहीं होगा कब तक तो करना है कब तक तो नहीं ये करना ही पड़ेगा प्रार्थन जब तक है तो करते ही रहते हैं। वही दिया जो कर्म करते हैं उपासना करते हैं उसके फल रूप कोई मनुष्य पशु पक्षी बनता है कोई नरक जाता है कोई स्वर्ग में जाता है कोई देवता बनता है अपने कर्म फल कर्तव्य कर्तव्य पदार्थ पदार्थ कर्तव्य पदार्थ किसको क्या करना है किसको प्रकाश करना है किसको भाई चलना है वाई को चल कर सुखाना और चंद्र को प्रकाश करना यमराज को दिया तुम्हारा काम है कोई मर गया तो उसको लेकर के वहीं जन्म जहाँ उसको लेकर देना नरक भेजना जो पाप कर्म करते हैं उनको नरक भेजना सब उनके यमदूत सब रहते हैं जिसको जहाँ जाना वहाँ पहुँचा देते हैं किसको मरने बाद ज़्यादा परेशानी नहीं है कहाँ जाएं कहाँ जाएंगे रास्ता पूछने के नहीं पड़ता है मरने के बाद फिर इसके बाद कहाँ जाएंगे कहाँ स्वर्ग है कहाँ नरक है किसी को पूछना नहीं पड़ेगा अपने कर्म या मधुता लेकर वही डाल देंगे तुम्हारे कर्म में फल भोग लो खुश होकर के भोगो तो अपने कर्म फल शो देता है कर्तव्य कर्तव्य पदार्थ को परमात्मा विवाह करते हैं हे शुद्ध चिन्ह मात्र चैतन्य कुछ नहीं निष्क्रिय है माहे उपाधि होकर के सर्वज्ञ सर्वस्विमान वही कर्म फल देता है शुद्ध चिन्ह मात्र में जन्म मरण सुख दुख नरक स्वर्ग कुछ नहीं अविद्या के कारण सब अविद्या में ही अज्ञान अवस्था में सब कुछ व्यावहारिक है तो अपने अपने कर्म के अनुसार फल देता है विहितवान व्यतथातघात वितवान यथान अनुरूपम व्यभजित जिसने जैसे कर्म किया जैसे उपासना चिंतन किया ऐसे विवाह कर दिया जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते स्वर्ग जाते हैं को उपासना करता है विद्या देवल को देवताओं को प्राप्त कर लेते हैं वही जीव मनुष्य अभी है कभी इंद्र बन जाता है कभी यमराज बन जाएगा कभी सूर्य बन जाएगा कभी फिर फिर नरक मनुष्य में आ जाएगा कभी पशु पक्षी बन जाता है अलग अलग योनि को प्राप्त करते अपने कर्म उपासना के अनुसार और जो प्रजापति देवता है शाश्वती समाभ्य ये सब प्रजापति के रूपे जितने अलग अलग देवता है हिरण्य गर्भ भाई देवता और बाकी व्यष्टि देवता जितने उनको अपने अपने कर्तव्य देता है शाश्वती का थे नित्य समाह का था सम्भसर शाशती व्यव नित्याव्य समाव्य सम्भसरा के व्य प्रजापति व्य सम्भसर नाम को जो प्रजापति है उनको अपने अपने कर्म देते हैं अपने अपने कर्म फल कर्तव्य पदार्थ देते हैं सारे जीव को कर्म फल देने वाले परमात्मा है इस श्लोक में इस मंत्र में उपसंहार कर दिया ब्रह्म विद्या का ब्रह्म विद्या प्रकरण का छ लिंग पहले बताया है तात्पर्य निर्णायक तात्पर्य ग्राहक लिंग चिन्ह छ लिंग है प्रथम मंत्र में भूमिका में ठीक टीका में पृष्ठा में आ गया है उपक्रम उपसंहारा अभ्यास पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य इस इसको याद आधे तो बोलो उपक्रम उपक्रमोपसंहारा हाँ फिर बोलो कितने हैं जो से उपक हम्मत याद नहीं है ये छह लिंग है ये पहले आ गया है प्रथम मंत्र भूमिका में षष्ठ पृष्ठा में उसमें देखना जैसे ईशावा समिदम शुरू करके सपर्यगात कह करके आत्मतत्व का यहाँ उपक्रम उपसार एक ईश्वर रूप अद्वितीय है वही सर्वव्यापक है अंत अंतिम का सपर्यगात करके उपक्रम उपसार उपक्रम उपासना अभ्यास फलन जिसमें चेलिंग पहलाया है ओ पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात् पुर्ना द्यसे ऊर्णस पूर्णमाद पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शंकराचार्यं केशव